गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधि चरणोदय गोपीजन सयूत वनम मनोहर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तबद्रविण देहसुत ताबस ताबत्पृहा परिभव विपुलश्चलो ममो मूलम जावन नौते अघ्रिम अभयम प्रवृणीतलोक शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी पोपा जी ने बताए हमारा पास हरिकथा सुनने का कोई टाइम नहीं है जो बोले पहुपाद बोले यही माया दुनियादारी का सारे काम करने के लिए हमारा पास समय है लेकिन हरी कथा सुनने का लिए समय नहीं गौपा जी ने बोले इसको ही माया बोला जाता है सिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्मी गोपा जी ने बताएं, अपना कर्मफल का अनुसार हम जिस अवस्था में अभी गुजर रहे हैं जिस अवस्था में हमको रखे ये सब भगवान का करूणा समझकर आप लोग दुखी मत हो पूर्व कर्मफल के अनुसार अपना अभी जो स्थिति में हम है वो सब अपना ही पूर्व कर्मफल है और जो भगवान उचित समझे हमारा लिए जो व्यवस्था किए ये भगवान उचित समझे इसीलिए मैं इस अवस्था में हूँ जब तक जीवों का अंदर में स्वतंत्रता रहता है फ्रैंकली स्पीकिंग सब जीवों का अंदर स्वतंत्रता है ही है लिबर्टी दिया हुआ है भगवान बिना लिबर्टी भगवान जीवात्मा को रखे नहीं कोई आदमी दुखी है वो क्वेश्चन करता है महाराज भगवान हमारा दुख तो हटा सकता है हटा सकता है भगवान हमारा दुख तो क्यों नहीं हटाते ऐसा क्वेश्चन करते हैं भगवान कहते हैं जितना सारे जीवात्मा है वो तो सब लिबर्टी दिया हुआ है सब कोई का फ्रीडम है यू आर एट लिबर्टी यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक बट वट इज योर बॉन्डेज दैट यू कैन कैलकुलेट यू कैन नॉट कैलकुलेट कौन आपका लिए बद अवस्था है कौन कर्म आपको बंधन में रखेगा इसका कोई आपका कोई हिसाब नहीं है पूरा तमाम जगत जो है वो तो एक तरफ दौड़ रहा है लेकिन वास्तव जिसका रियलाइजेशन हुआ उसको अनुभव है जो कौन चीज हमको बंधन में डाले और कोई चीज हमको मुक्त हो ये दोनों चीज उसको मालूम है इसलिए उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बताएं जो बंध मोक्षविद जो है किसमें बंधन होगा किसमें मुक्ति होगा ये जो जिसका पूरा नॉलेज है उसको ही प्रशंसा किया जाए पंडितों बंध मक्षविद पंडित किसको बोलता है बोले हमारा तो बहुत पढ़ा है बेनारस से पढ़ के आया बहुत भागवत बात सकता है लेकिन भगवान बोलते हैं ये पंडित नहीं यू कैन हैव प्रोफिशिएंसी यू कैन स्पीक सो मैनी थिंग लेकिन इसमें कोई सुविधा नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पंडितो बंधम अक्षोपित ये सबसे बड़ा भगवान इसलिए सबको को लिबर्टी दिया जितना सारे बड़े बड़े हमारा टीकाकार है दार्शनिक है दुखी मत होना बहुत आनंद की कथा बोले तमाम ये जो दुनिया देख रहे हो दुनिया अनंत तो इन्फिनिटी ब्रह्मांड है ना आसमान का ओर देखो क्या है इन्फिनिटी वर्ल्ड ये तो ये जगत में आप कीड़े के कीड़े मकोड़े के माफिक आ गया रात को आसमान का ओर देखो जैसे साइंटिस्ट आइंस्टाइन देखते थे देखे हैरान क्या है हम कौन है ये हाँ, हमारा स्थिति क्या है कहां जाएंगे कहां से आएंगे या भागवत में बार बार बोला है देखो जीवोस्व तत्व तो जिज्ञासा आंटीन आनलेस यू डेवलप सेल्फ क्वेरी इंक्वायरी तब तब आपका जिसी अवस्था में आप हो ये आपका लिए सुखदायक नहीं है रियलाइजेशन कंप्लीट रियलाइजेशन अनुभव में प्रतिष्ठित हो जाना ही ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है टारगेट ये मनुष्य जन्म इसलिए नहीं दिया गया तो यू कैन एन्जॉय योरसेल्फ नॉट फॉर दैट पंचम कंस स्कंध में उद्धव पंचम स्कंध में ऋषभ जी अपना लड़का लोगों को 100 लड़का सबको शिक्षा दिए है मोतीर न जावद मई वासुदेवे नोच ऐद देह जोगे नावत माएंगे मोतीर न जावद मई वासुदेवे नोच ऐद देह योगे नावत तब तक आपका जेल खाने से छुटकारा है नहीं जब तक शुद्ध सतमय ये एक्सक्लूसिव ये एक जगत का तत्व नहीं हरि ही निर्गुणों साक्षात पुरुष हो प्रकृति पर प्रकृति का अंदर का जो वस्तु है ये सब वस्तुओं को सब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो है वस्तु व्यक्तियों के साथ वो भी फुल्ली नहीं जो जगत में आप जन्म लिए हो आपका सेंस ऑर्गैन के द्वारा आपका बुद्धि के द्वारा आपका चिंता के द्वारा आपका एनवायरनमेंट और चारों ओर जो वस्तु है व्यक्ति है इस सबका अनस्टेबल रिलेशन बने अनस्टेबल रिलेशन नॉट स्टेबल रिलेशन एनी टाइम यू कैन लूज योर फादर रिलेशन ग्रो किए हैं इसी को लेके जो आप चलने का प्रयास करने हो इसको बोलते हैं रिलेटिव वर्ल्ड ये पूर्ण जगत जो है जिसको लेके आप चल रहे हो इसको रिलेटिव वॉल्व बोल है। ये आपका पार्मान नहीं है थोड़ी समय के लिए आपको दिया गया किसलिए आपका जो जरो पकड़े हो इसका कारण है पूर्व जन्म में जो क्रियाक्रम क्रिय थे इसका जो प्लस माइनस करके समझा कुछ अच्छा काम कुछ बुरा काम प्लस माइनस करके जो रेसिड्यू था वो इस जन्म में जब वो शरीर छोड़ के जब इस शरीर में प्रवेश किए थे मैया का गर्भ में तो आपका जो कर्म फल का रेसिड्यू रिजल्ट है इट फॉलोज यू आपका साथ आए हैं टुगेदर विद दैट जो कर्म आप कर रहे हो अभी ये एड होते जाएगा और खराब कर्म करो तो सब भी होगा ऐसा करके शंकराचार्य जी ने बताया भागवत का पूरा सिद्धांत तो है पुनरूपि जननम पुनरूपि मननम पुनरूपि मातृ जठरी सयनम ये मरना है और जन्म लेना ये चलते रहेगा यू कैनोट स्टॉप इच इसका रास्ता वे आउट हमने अभी बोला पंचम स्कंद से मोतीर न जावद मोहिवासुदेवे नौ मोचो एद देहो नौ मोचो एद देहो योगे न तावत आपका आत्मा ये शरीर में प्रवेश करना और एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करना ये चलते रहेगा ये शरीर आप नहीं है अगर ये शरीर आप होते तो आदमी क्यों बोझते आपका शरीर कैसा है ऐसा क्यों पूछते है आप अगर शरीर है तो ऐसा क्यों पूछते आपका शरीर कैसा है मैंने शरीर किसका है तब आपका शरीर क्या ये आप इधर देखाते हैं, हम बोल के इधर देखते है ना? वो कौन है एक क्वेश्चन नहीं किया अभी तक इसको ही शास्त्र में बोला गया तत्व जिज्ञासा जीवोत्व तत्व जीज्ञ तो अब अभी बात यह होता है जीवात्मा को क्यों फ्रीडम दिया गया भगवान कैन कंट्रोल एवरीथिंग भगवान कंट्रोल कर सकता है भगवान का पावर है लेकिन भगवान फ्रीडम दिया किस लिए भगवान वो हमारा शास्त्रोकार ने पूरा बड़ा बड़ा दार्शनिक जो है हमारा भक्त भक्त समाज में वो सब उसका सुंदर दर्शन दिए हैं कि अन इन्फिनीटी ब्रह्मांड वे इन्फिनिटी जीवात्मा इन्फिनिटी मतलब यू कैन नॉट काउंट इन्फिनीटी तो मैथमेटिक्स जो किए यू है have, आपने मैथमेटिक्स किए हैं कैलकुलस किए हैं टेंस टू इन्फिनी टेंस टू जीरो ये कैलकुलेशन एक आइडिया है टेंस टू जीरो टेंस टू इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनी वो मैथमेटिक्स से लिखता है मैथमेटिसियन बार दे नॉट हैव कंप्लीट कंसेप्शन अबाउट व्हाट इज इंफिनिटी अनंत का भावना एकमात्र तो अनंत का अनुचर ही कर सकता है आज ही हरी कथा हो रहा था दो तीन जायगा हुआ जब तक आप अनंत देव अनंत का साथ संबंध नहीं जोड़ पाओगे तब तब आपका दिल का जो अभाव डिसेटिस्फेक्शन कभी मिटने वाला नहीं आपका जो अभाव एक तरह का अभाव आपने मिटाया वो रहेगा लेकिन कब आपका अभाव मिटेगा जब अनंत का अनुचर बनोगे जैसे प्रहलाद महाराज जी के बारे में कयाधू के गर्भ में बैठे तो नारद जी बोले ऐ इंद्रो तुम देवराज तुम क्या कर रहे हो इसको ले जा रहे हो बोले नहीं हमको इसका साथ कोई संबंध नहीं है इसका गर्भ में पुत्र है वो तो असुर है उसूर का बेटा तो वसूर होगा उसका मारेंगे और छेड़ देंगे तो नारद जी ने बोले ये वो नहीं है ये आपका गलत फहमी है ये अनंत का अनुच्छर है बोलो ये अनंत का अनुच्छर है ये जगत का हित करेगा इसको छोड़ दो तो लेके गया फिर जाके प्रहलाद महाराज जी गर्भ में है उसका तो जन्म नहीं हुआगा और कयाधू को लक्ष्य करके उनको भागवत तत्व ज्ञान उपदेश किया ये भागवत तत्व तो ज्ञान क्या है इसका बारे में थोड़ा बोलेगा और बॉन्डेड स्टेज जो आपका है आप कैसे अनुभव होगा आप भगवान क्यों हमको फ्रीडम दिया इसका उत्तर ये है ये अनंत ब्रह्मांड है इसको लेके भगवान भगवान सेंटर पॉइंट में फॉलोमिंग भगवान सेंटर पॉइंट में भगवान को सेंटर पॉइंट में रखकर इनफिनिटी ब्रह्मांडों में एक तमाम एक रास चल रहा है रास जीवों का अनंत इन्फिनिटी जीव जो है वो जन्म जन्म मरण और जम ये इधर जन्म लेना हुआ ये सब बृहद राष बोला है और जो अपराकृत रास है ये तो वृंदावन में है ही है इसका बारे में नहीं बोल रहा है ये अनंत जीव राशि को लेके भगवान का मजाक चल रहा है मजाक खेला इस खेल में जीवात्मा को फ्रीडम दिया गया भगवान उनका फ्रीडम छीन सकता है भगवान बोलता है बच्चा का साथ पिता जब खेलता है चाहे वो राजा हो राज चक्रवर्ती जब वो सिंहासन चढ़ के अंदर महल में जाते हैं तो रानी का साथ और उसका गुड़िया बच्चा का साथ कितना खेला खेलता है बाहर का आदमी देखे तो बोली ये राजा है सिंहासन में बैठते हैं किसका इसका पावर है आप तो वो सब छोड़ो अब तो घर में आ गया वो खेलता है बच्चा को लेके तू मेरा सिर बेच जा मैं घोड़ा हूँ ऐसा खेलता है भगवान बोलता है देखो इसको अगर हम फ्रीडम नहीं दे तो हमारा खे, जो खेल है जमेगा नहीं किसको जोर जबरस्ती हमारा भजन कर ऐसा घर करके इसमें मजा नहीं है इसमें मजा है कि भगवान उसको हम फ्रीडम दिया अब हमारा सौंदर्य देखो हमारा आनंद देखो हमारा अप्राकृत इन्फिनिटी आनंद ए, ए, अपराकित ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंडल ब्लीस बैठे रहो अप्राकित आनंद जिसका खोज आपका पास नहीं है इसलिए बोखा पोखा का, का मापिक दौड़ रहे हो अगर वो आनंद का आपका इन्फॉर्मेशन मिलता तो आप पागल का मापिक दौड़ पड़ते जैसे हमारे गोस्वामी लोगों ने सब छोड़ दिए और बाहर का बात नहीं बोलते फिर भी हम बोले मीराबाई ने छोट छूट के चल दिए किस आनंद का बहाना कुछ तो मिला होगा कुछ तो मिला होगा क्यों दूर है तो ये जो भगवान अगर किसी को जोर जबरस्ती अपना सेवा में लगाए इसमें मजा नहीं है इससे अच्छा है एक तरफ माया है माया की दुनिया जो आपको अट्रैक्शन कर रहा है एक तरफ भगवान की राज्य है अप्रागिक ये जगत माया अब बीच में अनंत जीव सब है इसको बोलता है ये जीव जीव को क्या बोलता है बोलते है तथोस्था तथोस्था शक्ति चुपचाप बैठ जाओ इसको बोलता है रन हो ये को जीव को भगवान ऐसे रखें कि वो दोनों रखे देखे ये दोनों ओर देखे ये तथोस्थाजीव शक्ति को ऐसा क्षमता दिया है भगवान या तो ये माया का जो माया का जो प्रभाव है उसी में उ माया के द्वारा ओवर पावर्ड हो जाए तो माया का भोग के लिए वो छूटे और अगर माया से छुटकारा मिलने का व्यवस्था हो गया अर्थात किसी गुरु वैष्णव को साथ उसका संबंध हो गया जिस लोग को हम उठाया था लेकिन हम व्याख्या नहीं कर सका यदा भ्रामो भ्रामो हरि रसद गल वैष्णव जन्म कदाचित संपशन तदनु तदनुगमने सदरुचि तद अनुगमने तद सदरुचिजुत तद तदा शनैन त्यजुति हैं स्वरूपम बिभ्राणो बिमल रसभोगम सकुरु ते स, सकुरुते। ए, माला देखे बैठ जाओ जल्दी विमल रसभोग अटेंशन नहीं है आपका एटेंशन दूसरा तरफ है भक्तिनो ठाकुर का श्लोक है ये जदा भ्रामो भ्रामो हरि रसद जनम रसदाचित संकशम तदनुगमने साध रुचिच्युत तदा शनि शनै तेजति मईक दासम स्वरूप बिभ्राण विमल रसभोग सकुरुते भक्ति मीनो ठाकुर निचोर शास्त्रों का बोला यूर अटेंशन प्लीज ध्यान दे सुनो जो चैतन्य चरथ में तो बताए हुआ है इसका ही सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज ये ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड इन्फिनिटी ब्रह्मांडो आप भ्रमण ब्रह्मां करते करते जैसे सुन्दर में एक टुकड़ा काट वुडेन पीस वो बहते बहते क्या कभी आ, धक्का आया ढेव लहर आया फिर उस तरफ इस तरफ करते करते कभी उसको फेंक दिया कहा वो शोर में आ गया समुंदर का शोर उसका ठिकाना लग गया ब्रह्मांडो भवित गोनो भाग्यमान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण प्रसादे आपको सब व्यवस्था हो जाएगा अनुभव आ जाएगा इसी का बारे में भक्तिविन ठाकुर सुंदर बताए भ्रमण करते करते जभी कभी कोई रसपूर्ण कोई वैष्णव का जदा भ्रामो भ्रामो हरि रसदगल वैष्णव जन्म संप्यम देख लिया हरी प्रेम से एकदम भरपूर है उसका भाव उसका चलना बोलना अलग किस्म का एक्सक्लूसिव इन नेचर इसी समय क्या होता उसका मन में धक्का लगता अगर उसका कोई अपराध नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ संस्कार अच्छा है थोड़ा तो वो जो वैष्णव है उसका देखकर उसका मन में उसका लिए बहुत प्यार होता उसको अनुगमन करना चाहते एक एग्जाम्पल दे दे जैसे वृंदावन में कृष्णदास बोल के एक विजवासी उस पार से आया चैतन्य महापुरता में बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे जो कर रहे और कृष्णदास आके जब इधर से गुजरे तो क्या है इतना तो सुंदर ये तो देखा ही नहीं अनंत ब्रह्मांड में ये सौंदर्य देखने को नहीं मिला सोने का पुतली बैठा हुआ है जैसे करोड़ो सूर्य उदित हुआ है आपको मन में आएगा हमारा ये क्या सब जुक्ति देते है करोड़ो क्या है यू कैन नॉट इमेजिन इट जो चीज आपका चिंता का बाहर है आप चिंता नहीं कर सकोगे कैसे करोड़ सूर्यों का मतलब आप सोचोगे एक सूर्य उदित हो उसका जो सनलाइट उसको ऑर्ची सनलाइट हम परेशान हो जाते करोड़ों सूर्य उदित तो हमारा कैसा हाल ऐसा नहीं है वो नित्यानंदो गौरंग महाप्र गो चंदो सूर्यों साथ तुलना किया गया इसका मतलब ये सूर्यो मध जो करोड़ों सूर्य उठने के बाद जो ताप होता है उसमें जल जाएगा ये नहीं करोड़ों सूर्यो का महा रोशनी फैला हुआ है मोल्टन गोल्ड गोल्डन कम्प्लेक्शन एंड सम लाइट एमिटिंग आउट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बॉडी इसके शरीर से ऐसा ज्योति आ रहा है वाराणसी में भी वहां प्रकाश किया सारे मायावादी के हुए हैं वहां आए आने के बाद वो लोग बोले वहां पैर धोके वो जहां पैर धोता है सब देखो ध्यान देखे साक्षात भगवान कैसा सिखाते महाप्रभु क्या करें पैर धोके उन लोगों का घमंड को तोड़ने के लिए जहां पैर धोते हैं लोग वहां बैठ गया और वहां प्रकाशानंद अरे महाराज आप क्या कर रहे हो वहां बैठ गया क्यों यहाँ आओ बोल के हाथ पकड़ के वहां अरे आप लोग कितना ऊंचा हो आप लोगों का साथ बैठने का मेरा तो अधिकार है नहीं हम कैसे बोले ऐसा मत कहो बैठो जोर जबरस्ती बैठा लिया और महाप्रभु जब जहां पैर धोता है वहां बैठा बैठने का सासा ऐसा ज्योति प्रकाश किए जैसे करोड़ों सूर्य उदय जो इसमें सारे लोग एकदम पागल बन गए क्या हो रहा है क्या देख रहे हैं जैसे साक्षात भगवान जैसे नारायण का जो ये तो साक्षात भगवान ही है तो वो लोग को समझ में नहीं आए क्योंकि मायावादी है मायावादी हाई कृष्ण चौरों अपराधी मायावादी कृष्ण में अपराधी वैष्णव चरण में अपराधी वो लोग का क्या है लेकिन बाद में जब कीपा मेला चैतन्य महापू का उसको समझ में आया हमारा लग रहा है इट सीम्स दट यू आर साक्षात नारायण ठीक ही बोल रहा है वो बोला, बोला एजाम्सन कर रहा है लेकिन एजाम्सन ये जो एजाम्सन है ये एजाम्सन तो चलता नहीं है एजाम्सन इज नॉट एविडेंस साइंटिस्ट लोग भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता है कभी कभी बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, एबोगोस हाइपोथेसिस, व्हाट डू मीन बाय हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस किसको बोला जाता हाइपोथेसिस, देन इट इज आल्सो फिलोसोफी, फिलोसोफी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन न्यूटन ने जितना सारे एक्सपेरिमेंट किया उनमें जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हुआ तो न्यूज में आया ऑल यूजलेस न्यूटन का बहुत थ्योरी बाद में आया वो सब काम कामयाब नहीं होंगे वो बेकार है इतना दिन था हमने एक्सपेरिमेंट किया परीक्षा दिया तो जो सत्य का पीछे आप दौड़ रहे हो एडुकेशन दैट कैन नॉट सेव यू विद्यासागर का नाम सुने हो बंगला में विद्यासागर जी ईसा चंद विद्यासागर तो विद्यासागर को भक्ति विनोद ने एक ऐसा पाठ पढ़ाया उसका विद्यासागर का दिमाग गुम गया लेकिन बाहरी दृश्य में विद्यासागर जी ये भक्ति ठाकुर का टीचर है इतना सबक सिखाया उसके बाद आर जिंदगी में जवान नहीं खोला एक दफे विद्यासागर जी ने ये जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बैठ कर थोड़ा भाषण दे रहे लेक्चर दे रहे मतकब मतलब का लेक्चर और वो उसका मक से जवान से निकाला जो भगवान जो है भगवान निर्विशेष निराकार इत्यादि इत्यादि वर्णन किए और उसका पहले किसी लेक्चर में उन्होंने बताया था भक्ति मठा को तो मालूम करके रखे हैं तो बोले जो चीज़ हम पहले बताएं कि जो चीज़ हम देखते नहीं है उसको विश्वास नहीं करते मेटेरियलिस्टिक आइडिया जो चीज़ हम देख नहीं पाते उसको विश्वास नहीं करते ऐसा बोला विद्यासागुर जी आपका सी वी रमन भी ऐसा बोला हमने ये बात उठाया था रोपड़ में कहा, कहा रोपड़ वो भी उठाया उठा था उठाया था व्हाट आई कैन ऑट सी कैन ऑट ब्रिंग देन हमारा माधव सिंह महाराज वे मुझे बोले सर, व्हाट यू कैन सी कैन यू से वाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस वर्ल्ड ये दीवार का पीछे क्या चल रहा है आप देख रहे हो उन्होंने तो फिर उठा देखा देखिये एक बड़ा महात्मा अब इतना अहंकार था घुमट था पेपर का काम लग यस प्लीज बोलो किस काम के लिए आए हो देखते भी नहीं इतना अपमान कर रहे एक इतना बड़ा संत आया है बोला हमारा माधव गोस्वा महाराज जी ह्रह्मचारी बोले जो हमारा श्री चैतन्य गौरिया मिशन का हमारा गुरु पाद पदमा आचार्य जी शैला पहुबा जी ने आपका पास भेजे नौता देने के लिए हमारा एक महीना का सिम्फोजियम चल रहा है इसमें आपका एक दिन के लिए आपको है गुरिया आया एक दिन के लिए आपको वहां सभापति का आसन में बुलाया तो पुनः ने उसका गरम हो गया ले किस काम का यूजलेस वी कैन नॉट सी आई कैन नॉट बिलीव जो हम देखते ही नहीं विश्वास करते भगवान का बारे में सब बेकार हम समय हमारा का समय नहीं है तब महाराज जी तर्क दिए जो सैर कैन यू से वट इज हैपनिंग बेहन दिस वर्ल्ड ये दीवार का पीछे अब क्या चल रहा है दीवार का पीछे देख नहीं सकता तो हम ये तो बोल नहीं सकता दीवार का पीछे कुछ नहीं है ये तुम्हारा कमी है दैट यू कैन नॉट सी लेकिन आप तो ये बोल नहीं सकते हो क्योंकि आपका पीछे कुछ नहीं है तब तो महाराज जी ने बोले तुम्हारा गुरु जी हमको ईश्वर दिखा सकता है भगवान तब तो हम विश्वास करें तो महाराज जी ने पहले बोले सर आपका पास जो डॉक्टरेट करने आता है उसका क्या तरीका है वॉट इज द प्रोसीज्य बोले पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करे फिर एमएससी uh, एमएससी करेगा उसमें एक्सक्लूसिव रिजल्ट होगा उसको वो रिजल्ट लेके वो, वो बैठेगा एग्जाम में डॉक्टरेट का जो परीक्षा होता है फिर उसमें वो पास हो जाए डॉक्टरेट करने का लिए 100-200 आदमी को हमारा पास भेजा जाएगा आई कैन टेक इंटरव्यू अब तक आई कैन रिक्रूट सम हैंडफुल वो मुस्टम को वो कम आदमी को हम चूज करेंगे उसके बाद वो हमारा गाइडेंस में रहेगा इतना साल हमारा गाइडेंस में एक्सपेरिमेंट करते रहेगा उसका हम गाइडेंस देते रहेंगे उसका बाद जो थीसिस पेस के माइंड इट जो थी करे और को सारे साइंटिस्ट समाज में एक एक वो उसका लेक्चर देंगे जो वो साबित करना चाहते ब्लैक बोर्ड में सब कैलकुलेशन करके वो प्रमाण कर सके दे कैन अप्रूव देन वी कैन गिव डॉक्टरेट सर्टिफिकेट टू हिम ओके तो हमारा माधु परम विवाद हाई मुझे दिस इज योर प्रोसीजियोर सो Similarly सिमिलरली वी हैव समोसीज्योर सर हमारा भी कुछ प्रोसीड्योर है क्या प्रोसीड्योर है यू विल हैव टू गो टू अवर गुरुपात पद्मो यू विल हैव टू टेक सेल्फ रू लोटस वीड ऑफ ग्रुपो हमारा गुरु जी का चरण में आपको शरणागति होना चाहिए वहाँ गुरु जी का गाइडेंस में आप सेवा करते रहो एंड you can feel some realization and ultimately if you if you can come out successful in भजन you can see. उन्होंने चुप हो गया आपका चर जगत में ऐसा प्रोसिडियो हमारा प्रोसिडियो नहीं है वो थिंक है तो ये जो माधव ने ये तर्क दिया उसका साथ ये तर्क दिए भक्ति जो ठाकुर जो हमने बताए ये बात ध्यान से सुनो ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई सौभाग्यवान जीव इनके साथ गुरु वैष्णव का थोड़ा बहुत संस्पर्श हो जाए कदाचित उसको क्या होता है उसका अनुगमन करने के लिए रुचि होता है जैसे किश्वदास बोले महाप्रभु का पास इमली तला में जब बैठ हुआ तब महाप्रभु का महाप्रभु का समय हो गया वो जाएगा किश्दास बोलता है हमारा दिल आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हमारा दिल आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो जब भी बाल है जुमुना का उस पर वो दो तीन दिन गया ही नहीं महाप्रभु का पीछे पीछे डोलते रहे ऐसा किफा मिल गया गुरु वैष्णव का सेवा करने का अगर मोहलत मिला जैसे गोपाल भट्ट को समय का मिला फिर रघुनाथ रुगु, भट्ट को मिला चैतन्य वहां हम ये सब विस्तृत रूप में आलोचना नहीं करना चाहते तो वहां मायावादी को भी सिर में चक्कर आ गया इतना हजार मायावादी का दिमाग में बैठ गया कि भक्ति बोल के जो चीज है दैट इज अ वाइटल थिंग यही वाइटल चीज हम लोग जो इतना दिन था ब्रह्मो ब्रह्मो ये सब जीव ब्रह्मो जीव ये सब बोल के चिंतन किए थियोरिटिकली डिस्कस किए ये सब बेकार है भक्ति तो असली चीज है भक्ति मिले तो सब मिल जाता है भक्ति बहुत सब पुरुष तो भक्ति में ठाकुर जी ने बताते हैं जब गुरु वैश्व का संबंध हो जाता है देखने को मौका मिलता है उसका अनुगमन में रुचि हो जाता है सोन सोन तेजी ते, तेजती माइक दशाम धीरे धीरे उसका जो माइक दशा है माइक दशा जैसे केमिकल चेंज होता है ना केमिकल चेंज होता है रिएक्शन रिएक्शन लेने के लिए कोई कैटलिस्ट लगता है ए रिएक्शन इसके साथ ये रिएक्शन हो कि कैटलिस्ट ऐड कर दिया रिएक्शन चलते चलते रिएक्शन का हाफ भी होता है रिएक्शन का हापोही भी होता है ना हम लोग देखते रिएक्शन जब तक चलता है टाइम देखता है कितना देर जब टाइम लगे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको लेके टेस्ट किया जाए रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं जो हमारा आउट प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट चाहिए था इस आया कि नहीं ये तो केमिकल प्रोसीज़र तो ये जो आपका गुरु वैष्णव का संग हो रहा है आप अगर जेन्युनली हमारा सामने बैठे हो तो हमारा गुरु का नाम पे शपथ जता हूं ये आपका जो आज का छोटा मोटा बात बात ज्यादा नहीं बोला हम कुछ ये बात आपका चिंता में फेंकेगा ये इतना दिन तक तो हमने क्या किया और बाद में आपका दिल में चिंता ना आएगा ये हमारा क्या करना चाहिए ये हमारा जिंदगी हर हालत में अनस्टेबल है इसका तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं मैं नहीं पवार जी कितना करोड़ रुपया है आपका पास रुपया पैसा देके आप तो स्टेबिलिटी ला नहीं सकोगे जितना सारा राजा महाराजा आया है सब संत महात्मा जिसका एक कोपीन लोटा सोटा लंगोटा ये तीन संपत्ति होता है निष्किंचन वैष्णवो का यही संपत्ति लोटा सोटा और लंगोटा फिर भी वो वैष्णव जब एक बड़ा बड़ा बादशाह के पास पहुंच जाते आओ महाराज आओ बैठो विराज महाराज तो तुम है महाराज हम है क्या हमारा लोटा सोटा लंगोटा तीन चीज है फिर भी वो बोलते महाराज आओ विराजो, बोलते नहीं क्यों बताते क्या राजा इसके पीछे ये जो अनुभव है इसके अंदर में भगवत भजन किए हैं इसको महात्मा यही महाराज है राजाओं का कथमाम राजाओं का रहा महाराजा है जब शिवाजी का दरबार में रामदास जी पहुंचे सिंहासन छोड़ के फट से हो रही आओ महाराज आओ बैठो और रामदास जी ने बोले ये शिवाजी तो प्रश्न रख दिए कैसे हमारा छुटकारा मिलेगा कैसे क्या होगा तो रामदास जी गुरु जी ने बोले तेरे को छुटकारा चाहिए अभी सिंहासन छोड़ के मेरा साथ चल तो समझो तु बाप का बेटा शिवाजी बोले ऐसा बोले चलो अभी अभी चल दिए रामदास जी का पीछे पीछे चल दिए इतना बड़ा शिवाजी है वो गुरु रामदास का पीछे पीछे चल दिए वो डरते नहीं थे तो जो आत्मा मंगल चाहिए जो महाराज जी जो सुंदर बात बताए इसलिए आप डरो मत ये पैसा सब भगवान छीन लेगा हम लोग खाएगा क्या यह सब चिंता मत करो ऐसा चिंता मत करो ऐसा चिंता करने से आपका डर आ जाएगा भगवान का भजन नहीं करोगे है ये तो भगवान बोले है इसका बैराग को उत्पादन करने का एक रास्ता है लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम्पल है अम्बरीश महारा, महाराज धुआ महाराज प्रहलाद महाराज हैं जनक महाराज उनके पास तो सब वैभव थे परीक्षित महाराज फिर भी उसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ था हुआ था तो आपका आभार वैभव होते हुए भी आपका आभार कृपा मिले तो कैसे हर आदमी अगर परम माधव गोष्ती महाज का नकल करना चाहे तो वो जल के खाक हो जाएगा बहुत सारे भक्त तो जाके श्रीधर गुस्सिंह महाराज के पास बोले उसका गुरु भाई आदि बोलो माधव गोस्वी महाराज सब बड़ा बड़ा सब चीज है सब झमेला लेते तो श्रीधर गुस्म ही बोले ये जो आप माधव गोसि महाराज के लिए सोच रहे हो ये परम पूजा माधव गोस्वी महाराज के लिए यही ठीक है आपके लिए ठीक नहीं है उसके लिए यही निष्किंचन भाव है बड़ा बड़ा मार्ठ सब कुछ इसका नकल करने जाओ तो आप जल के खाक हो जाओ ये तुम्हारा बस का काम नहीं है है समझा अभी भगवान का कोरोना का दो एक एग्जाम्पल हम दे खत्म करेंगे सीशीला सी हमारा गौड़ियों मठ में जो पहुपात जी का नाम नहीं जानता ऐसा कोई आदमी नहीं है वक्ति सिद्धांत तो और सरस्वती गुरु स्वामी ठाकुर पहुपात भगवान का भगवान का जो करुणा कैसे आता है हमारा ऊपर कैसे आ सके इसका बारे में बहुत कट्टोर वोचन बताए सिद्धांतों और सारे चीज बताए एक दफे तब जोगपीठ मंदिर बन गया था पोपा ने शतकोटि नाम जोग किए थे आप मालूम है तो उस समय में जब एक बार एक ऐसा हुआ वो तो शतकोटि जोग सब कुछ किए उसमें चैतन्य मठ जो हुआ अभी जो जो ब्रजपत्तन बोला जाता है जोगपीठ मंदिर में जोगपीठ मंदिर प्रतिष्ठा हो गया था एक दफे जन्माष्टमी का दिवस में चारों ओर पानी पानी बनना फ्लैट उस समय पोपाद का हृदय में एक वासना पैदा हुआ कि अगर आज कृष्ण भगवान को परमाणु भोग नहीं दिया जाए तो कैसा लगता है अभी और ओर हैं वह आयस कैसे जाए यह सब लेना संभव नहीं है व्यवस्था करना बस पहुपाध ने यह चिंता किया फिर तो उसका बाद किसी ने भेज दिया ऐसा करके इतना दूध और चाव और गुड़ सारे ले के पूरा वो वहां आके भक्तों लोगों का पास वो पहुंचा के चला गया पौभा को खबर आया इतना बनना चारों और कोई लोग चल नहीं सकता इसका अंदर में भगवान जी ने भेज दिया और मूर्ति प्रतिष्ठा का बात तो हम नहीं बोलेंगे और लंबा चौड़ा हो जाएगा जाना है हम लोगों को एक दफे पौपात का हुआ ये जो सीजन टाइम नहीं था पऊपात का अंदर में आया जोगपीत मंदिर में भगवान को आज अगर सुंदर ये आम भोग दिया जाए बांग्ला में जो सबसे अच्छा आम भोग दिया जाए तो अच्छा है ऐसा भावना आया तो तुरंत किस बालक एक बालक आके इस सेवकों के हाथ में थोड़ा आम देके भैनिस हो गया वो आम का टाइम नहीं था जब प्रभुपा जी विमला प्रसाद का कान में आया ये आम देखेगी आम का रंग आम का साइज आम का जो ए, जो महक वो सब देखे के दे तो रोना शुरू कर दिया भक्तों का अंदर में जो भावना होता है तो भक्तों भगवान तो पूरा करता ही है भगवान तो भगवान का तो इच्छा ही है भक्तों का सारे भावना को पूरा करे लेकिन आप अगर भगवान का नाम को सहारा लेकर अगर उल्टा सीधा चीज मांगो तो आप भजन में तो आगे नहीं जाओगे भगवान का नाम आप यूज करो किसी वस्तु को प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति तो हो जाएगा लेकिन आप नाम अपराध में गिर जाओगे धीरे धीरे किच में जाओगे इसीलिए मेरा विनती है हरिनाम को किसी भी हालत से आपका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज मत करो अगर मन नहीं कंसंट्रेशन हो रहा है यू कैन प्लेस एम हरिकथा हरिक्थन स्लाइट और उसका बाद नाम करो ये ठीक रहेगा और एक बात सुन लो जो हृदय में आपका जो ओंकार नाथ यह हर वक्त चल रहा है भागवत जी में संपूर्ण बताया गया है एक्सप्लेनेशन है हृदय ओंकार घंटा नादो विशीर्ण वि भागवत में ग्यारहवास में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं हृदय हृदय में ओंकार नाद हर जीवो का अंदर यू कैन डू एक्सपेरिमेंट राइट नाउ कान को जोर से पकड़ो जोर से सब आदमी और देखो हृदय में ओम करके आवाज़ देखो अभी देखो एक्सपेरिमेंट करो जोर से एकदम बाहर का कोई साउंड ना जाए ए ठीक से बाबू जोर से के बार। देखो बेहतर में ओम बोल के एक नाद हो रहा है एक जोर से देखोगे देखोगे एक नाद हो रहा है हो रहा है ना ये नाद जो है ये तो हंसी का बात नहीं है ये ओम जो है ये सृष्टि का बीज है ये तुम्हारे अंदर में है भगवान है जो ओमकार नाद है ये ओमकार नाद ये जो हरिनाम महामंत्रो इसको ऐसे धीरे धीरे व्याख्या किया जाए तो आपको समझ में आएगा अलग चीज नहीं है ये शब्द ब्रह्म मूल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ये जब महामंत्र इसमें राधा गोविंदो का स्वरूप प्रकाशित है रूप गोस्त जीवी गोस् व्याख्या किए गोपाल गुरु गोस् व्याख्या किए सारे व्याख्या किए लेकिन आपका पास हमारा पास समय नहीं है हम अगर एक्सपेरिमेंट देके आपको समझाए कि जब श्री भक्ति वल्लभ तत्व आपका कानों में महामंत्र भर दिए तो इसके साथ साथ कृष्णु को आपका हाथ में दे दिए यह हम साबित करके अभी कर सकते गुरु जी आपको सदगुरु के का कान में जो मंत्र देते हैं वो मंत्रों का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता क्यों? वो गुरुचरण में शरणागत नहीं हुआ हंड्रेड परसेंट इसलिए उसका अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं करता जब भी हंड्रेड परसेंट हो जाए तुरंत वो मंत्र आपका सामने मंत्रों का स्वरूप प्रकाश कर देगा तुम तो अभी अक्षर मंत्र कर रहे हो ना मंत्र मंत्र ऐसा मंत्र मुखस्त कर दिया मंत्र कर रहे हो लेकिन आपका जिंदगी में टारगेट होना चाहिए ये भजन करते करते जितना सारे मंत्र दिए काम गायत्री से लेकर काम गायत्री काम काम गायत्री कामदेव का स्वरूप है जब काम गायत्री करते करते कामदेव का ध्यान नहीं हो रहा है तो आपका बेकार है आप अगर नहीं करना ठीक है काम गा गायत्री बैठे हो तो कामदेव का ध्यान नहीं हो रहा है कामदेव का पूरा मुकुर से पैर से मस्तक से लेकर पैर का नखरा बिंदा सब ध्यान नहीं हो रहा है तो आपको बेकार हो जाएगा कोई आदमी ये सब जानता नहीं मंत्र ले लिया महाराज हम फलाना महाराज का शिष्य है अरे क्या शिष्य है कोई तरक्की नहीं है कोई चिंतन है नो नो आपका इच्छा नहीं है कोई दिल में तो कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देकर हम छोड़ेंगे एक दफे चैतन्य मठ में तब का जमाने में नियम सुसुंदर था जितना छोटे छोटे भक्त लोग आते थे उनको उसके ऊपर का जो भक्त लोग हैं वो सब ट्रेनिंग देते थे नियम था इष्टी हर वक्त चलते थे फजूल टाइम अब तो देखो कोई ब्रह्मचारी का समय नहीं हरिकथा शुरू हुआ जाके बैठ जाए घर में सीला महाराज जी आपका बोलते थे जब हरिकथा हम बंदना करके आग खुला दे कोई नहीं सब खोल फोल ठोक के करताल खोल ठोक के सब चला गया अरे हम हरिकथा किसके लिए बोल रहे ऐसा है तो उसका मंगल कैसे होगा को प्राकृत समझे वो क्या बकबक कर रहा है इसे सुनना है? इसे आ, ले तब तक हम लेके आए आके फिर करताल ठोकेंगे हम तो उसको करताल ठोकने ही नहीं देंगे तू जा जा घर बेकार अपराध कर रहा है ना न तो ये अच्छा चले अभी छोड़े अभी अच्छा अच्छा तो वहां बैठ के चर्चा चल रहा है चर्चा चल रहा है कि हमको तो सब प्रभुपत का टाइम में सब हमारा को कोई छोटा छोटा है कोई थोड़ा उम्र वाले हैं थोड़ा ऊपर और बोल रहे अच्छा यार गुरु भाई प्रभुपात जी तो हम लोग को मंत्र दिए है महामंत्र दिए सब हम मंत्रों तो प्रभुपाद जी बार बार व्याख्या करते हैं मंत्रों और कृष्णो समान है तो हम लोगों को क्यों महसूस नहीं हो रहा है अनुभव नहीं हो रहा है क्या कारण है तो बेकार है क्या ऐसा चर्चा चल रहा है इसी समय में एक महाराज जो सीनियर है है? उनका नाम है भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज वो उदास से गुजर रहा था और जब चर्चा कान में आया तो ठहर गया हाँ गुरु भाई क्या चर्चा चल रहा है आप लोगों में ना ना कोई अरे बोलो ना हमको खोल के क्या चर्चा चल रहा है बोले महाराज चर्चा चल रहा है कि हमको तो बहुपात मंत्र दिए हैं चलिए महान मंत्रो दिए हैं महा मंत्रो दिए हैं मंत्रो तो भगवान का बराबर तो हम लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है क्यों तो महाराज जी एक सुंदर एग्जाम्पल थे महाराज जी बोले देखो किसी करोड़ करोड़ बिलियन्स ऑफ डॉलर जिसका पैसा है रुपया वाले धनी व्यक्ति उसका और उसका बीबी का डेथ हो गया और वो असुस्थ रहते समय अपना जो बच्चा है उसका उम्र है समझो कि पाँच सात साल का होगा उसका नाम पे सारे जायदाद लिख के गया माइंड इट अटेंशन सारे संपत्ति लिख के गया अब वो बच्चा को चार साल का बच्चा ये तीन साल का बच्चा उसको अगर बोलो ए तेरा पिता मर गया वो तो मत क्या चीज है वो भी नहीं जानता तेरा पिता करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद तेरा लिए लिख गया वो बोले भाई ये क्या चीज है हमको थोड़ा टॉफी दे दो ठीक है लजन दे दो हमको कैडबेरी दे दो ठीक है, है? कीमत तो नहीं समझेगा तो आगे चल के जब उसका 18 साल का उम्र हो उन्नीस साल 20 साल जब उसका होश होश में उतरे तो उसको पता चले यो हमको क्या चीज देखेगी आप उसका यूटिलिटी समझे तो महाराज जी उसको एग्जांपल दिए आपका हालत ऐसा है जैसे एक बच्चा है उसका हाथ में कोई जेवर दे दे बंदोरों का हाथ में अगर आप ही मोती दे दो बंदोर बोलेगा हमको इसका बदले में केला दे दो वो मोती को फेड़ खाड़ कर केला वो केला खाना शुरू कर देगा कि मोती क्या चीज का है आ, सीता जी हनुमान जी को मोती दिए थे हनुमान जी मोती ऐसा करके छीन रहा बोले छीन रहे कि भाई बोले ये देख रहे है इसका अंदर में हमारा रामसिया है कि नहीं ये देख रहे है तो जैसे टैलबोट कंपनी आदि बड़ा बड़ा कंपनी जब पिता माता सब गुड़ गुजर जाते हैं जो संपत्ति का देखभाल करते हैं जब वो सीनियर हो जाते सीनियर सिटीजन तब उसका हाथ में लिख के देते हैं इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है जैसे टेलबोट कंपनी कंपनिया है ना जब तक वो इन्फेंट से बच्चा है वह उसका आया नहीं होश तब तक वो संपत्ति को देखभाल का जिम्मेदा हुआ है उसका लिए वो पेमेंट लेगा ऐसा ही समझो कि गुरुदेव वैष्णव लोग आपको मन तो हरि कथा दे जाता है लेकिन आपका अनुभव में उतारता नहीं इसके लिए क्या है आप हीदायी हो तो ये श्लोक का तो हमको व्याख्यान समय नहीं हुआ जो श्लोक शुरू किया बांछा कल्पति भविष्य कृपा सिंधु भविष्य पचितानंद पावन भविष् घो